अथर्वेदी मुंडक उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के तीसरे मंत्र की चर्चा भाष्य में हम लोग कर रहे थे भाष्यकार भगवान मूल मंत्र में बताया गया कि सौनक ऋषि अंगिरा ऋषि के पास शा, शास्त्रानुसार गए और प्रश्न किया उन्होंने तो विधिवत ये विशेषण यहीं पर जो दिया गया पूर्व में भी ब्रह्म विद्या संप्रदाय करता परंपरा बताई गई ब्रह्मा जी से लेकर के अंगिरा पर्यंत वहां विधिवत ये विशेषण न देकर के यहा देने का उद्देश्य बताया गया तीन प्रकार का इधर खाली है तो वो तीन प्रकार एक तो पहला पूर्वाचार्यों के लिए उपसदन विधि का पालन का नियम नहीं है अनियम है पालन कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं ये बताया गया दूसरा बताया गया कि ये जो मर्यादाकरण सौनक से आगे वाले जो भी ब्रह्म विद्या प्राप्त करने वाले ब्रह्म जिज्ञासु होंगे उन्हें उपसदन विधि का पालन अनिवार्य है उत्तरवर्ती जिज्ञासुओं में उपसदन विधि का पालन अनिवार्य दिखाना यह मर्यादाकरण है इसके लिए विधिवत उपसन्न वाक्य आया और तीसरा बताते हुए कहा कि मध्य दीपिका न्याय यानी देहली दीप, मध्धे दीप, नहीं नहीं दीप ये सौनक जो अर्वाचीन ब्रह्म जिज्ञासु हैं उनके दृष्टि से और पूर्व जो ब्रह्म जिज्ञासु हैं अथर्वादी उनके दृष्टि से मध्य है और वहाँ पर विधिवत ये विशेषण जोड़ने से वह दोनों के साथ भी अन्वित होगा सौनक के पूर्ववर्ती जिज्ञासुओं को भी उपसदन विधि का पालन अनिवार्य है ये बताएगा और सौनक के अनंतर जो ब्रह्म हैं आने वाले उन्हें भी उपसदन विधि का पालन अनिवार्य है ये बताने के लिए ये विधिवत उपसन्न विशेषण है इसे कहा गया अब ये जो पप्रच्य करके क्रियापद आया उसका अर्थ है कि शास्त्र विधि के अनुसार अंगिरा ऋषि के पास पहुंचकर के सौनक ने क्या किया तो प्रश्न किया पप्रच का अर्थ है प्रश्न किया अंगिरा से तो सौनक ऋषि ने अंगिरा से क्या प्रश्न किया तो प्रश्न बता कस्मिन्नु भगो विज्ञाते सर्वं इदं विज्ञातं भवति इति एने इति पच उतरार्ध है सौनक का अंगिराज के प्रति जो प्रश्न है उस प्रश्न को बताने वाला कि ऐसा कौन पदार्थ है जिसके जानने से सब कुछ जाना जाता है तो यहाँ प्रश्न का प्रारंभ हुआ कस्म इत्यादि से ईश्वर चर्चा प्रारंभ हो रही है प्रश्नवाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार ने प्रारंभ की एक ज्ञाते सर्विद्भवती इत्यादि वाक्य से भाष्य में पूर्व में जो भाषायावती यहां तक भवती थी उत्तर उत्तरार्ध की उत्तरार्ध का शब्दार्थ बता दिया अब ये प्रश्न जो सौनक का हुआ है अंगिराजी के प्रति इस प्रश्न के कारण को बताने के लिए एक अस्मिन ज्ञाते इत्यादि भाष्यवाक्य आया है सौनक ने जो अंगिराजी के प्रति कस्मिन कस्मिनुविज्ञाते सर्व इदम विज्ञातम भवती इत्यादि प्रश्न किया है इस प्रश्न का कारण दो प्रकार से बता रहे हैं भाष्यकार भगवान एक इसलिए इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार टीका में कि प्रश्न बीजम आह इति। जो नौ नंबर पृष्ठ में टीका में प्रारंभ में ये हैं प्रश्न बीजम आह का अर्थ है प्रश्न के कारण को भाष्यकर भगवान बता रहे हैं प्रश्न है, है अंगिराजी के प्रति सौनक ने किया हुआ प्रश्न कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति ये वाक्य प्रश्न वाक्य है इस प्रश्न के कारण को बताया जा रहा है एकस्मिन एक इत्यादि भाष्य से प्रश्न का कारण होता है किसी भी वस्तु के विषय में पूर्ण ज्ञान जिस व्यक्ति को है वो भी प्रश्न नहीं करता क्योंकि ज्ञान है सामान्य स्वरूप का भी विशेष स्वरूप का भी ज्ञान किसी पदार्थ के जिस व्यक्ति को है उस व्यक्ति के मन में उस वस्तु विषयक प्रश्न उपस्थित नहीं होता और सर्वथा अज्ञान जिसके मन में है उसे भी प्रश्न उपस्थित नहीं होता तो सामान्य स्वरूप का ज्ञान विशेष स्वरूप का अज्ञान होने पर प्रश्न मन में आता है तो ये जो कश्म विज्ञाते सर्वम इधम विज्ञातम भवति वाक्य से सौनक का प्रश्न हुआ एक ज्ञान से सर्व ज्ञान का ऐसी कोई एक वस्तु है जिसको जानने से सब कुछ तत्वतः जाना जाता है इसका अर्थ है सामान्य रूप से उस एक वस्तु को सौनक जानते हैं विशेष स्वरूप का उस वस्तु के अज्ञान है सामान्य स्वरूप का ज्ञान है वही सामान्य स्वरूप का ज्ञान विशेष स्वरूप का अज्ञान ये हो जाएगा प्रश्न बीज तो प्रश्न बीजम आह करते हैं जिस वस्तु को वे अंगिराज जी से जानना चाहते हैं सौनक जी उस वस्तु के सामान्य स्वरूप का उन्हें पहले से ज्ञान है और विशेष स्वरूप का अज्ञान है जिस अंश का अज्ञान है उस वस्तु के वह प्राप्त करना चाहते हैं प्रश्न द्वारा जी से सौनक जी इसलिए टिप्पणी में छह नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं प्रश्न बीजम का अर्थ करते हुए कि प्रश्न बीजम इति सामान्यतो ज्ञानम इतर्थ तो प्रश्न का कारण वो है सामान्य स्वरूप का ज्ञान सोनक जी को है वो ज्ञान कहां से हुआ सामान्य स्वरूप का ऐसी एक वस्तु है जो जिसे जान ले तो तत्वतः सब कुछ जाना जाता है ऐसा ज्ञान सामान्य स्वरूप का ज्ञान माना जाएगा ये सोनक जी को किस प्रमाण से हुआ तो कहते हैं शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से शब्द प्रमाण तथा तो अनुमान प्रमाण बता रहे हैं शब्द होता है आपको तो, वाक्य। तो आपतों से उन्होंने सुना है ये यहां पर भाष्कर भगवान बता रहे हैं एकस्मिन एक इत्यादि से कि एकस्मिन एक ज्ञाते भवति भव शिष्ट प्रवाद शोनक तद विशेषंजा सन् कस्तीकय सुना है प्रवाद का अर्थ है प्रवचन प्रवचन है शब्दात्मक और शिष्ट कहते हैं जिन्हें वेदार्थ के विषय में संशय विपर्य रहित यथार्थ निश्चय है उन्हें कहा जाता है शिष्ट वेदार्थ के विषय में यतकिंचित भी जिन्हें संशय नहीं यतकिंचित भी विपर्य यानी भ्रांति नहीं अपितु यथार्थ निर्णय है जिनके बुद्धि में वे हैं शिष्ट व्यासादि और उन शिष्टों का प्रवचन वो है शिष्ट प्रवाद तो शिष्ट प्रवचन उन्होंने सुना है वेदार्थ अभिज्ञ के वचनों को सुना है वो वचन क्या है वेदार्थिज्ञ का शिष्ट का तो वचन बताया ज्ञाते एक विदि यानी इति शब्द है समीपवर्ती समीपवर्तीवाक्य का परामर्शक जैसे इति माहेश्वराणी सूत्रा में इति शब्द कार्थ है पूर्वोक चौदह सूत्र ऐसे एकस्मिन ज्ञाते सर्वविद भवति इति इस इति का अर्थ निकलेगा यह वाक्य एक को जानने पर सर सब कुछ जानने वाला हो जाता है एक को जानने से ही सर्वविथ होता है सबका ज्ञान सबका ज्ञाता बन जाता है सर्वज्ञ हो जाता है ये एक ज्ञान से सर्वज्ञान को बताने वाला जो वाक्य है ये है शिष्ट प्रवाद और इस शिष्ट प्रवाद को सौनक श्रुतवान सौनक ने पहले से सुन रखा है और इस वाक्य का अर्थ जानते हैं वे ये वाक्य बता रहा है शिष्टों का कि एक वस्तु के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है ये सामान्य ज्ञान हुआ शिष्ट प्रवाद से और तद विशेषम विज्ञातु काम तद विशेषम इसमें तत्शब्द का अर्थ है वह वस्तु विशेष जिस वस्तु सामान्य रूप से ऐसी कोई एक वस्तु है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है ये बोध हुआ है तो वो वस्तु विशेष कौन है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है ये जानने की इच्छा उस वस्तु विशेष वस्तु के विशेष स्वरूप को जानने की इच्छा सोनक को हुई और इस इच्छा से प्रेरित होकर के अंगिराजी के पास गए जिस वस्तु को जानने से सब कुछ जाना जाता है उस वस्तु के विशेष स्वरूप को जानने की इच्छा सोनक के मन में पहले हुई सामान्य रूप से शिष्ट प्रवाद से उस वस्तु को जान करके और उस अपनी इच्छा को शांत करने के लिए जिज्ञासा को शांत करने के लिए अंगिरा ऋषि के पास आ करके यह प्रश्न किए सौनक जी कस्मिन् विज्ञाते सर्व इधम विज्ञातम भवति इति ये प्रश्न बीज बताया गया सामान्य ज्ञान अथवा इत्यादि से बताया जा रहा है दूसरे प्रमाण से भी उन्हें ज्ञान हुआ शिष्ट प्रवचन मान लो नहीं सुना शिष्ट प्रवाद सुनकर के सामान्य ज्ञान हुआ फिर विशेष स्वरूप की जिज्ञासा हुई और प्रश्न किया ये एक समाधान किया शब्द प्रमाण से सामान्य ज्ञान हुआ ये बताया अब कहते अनुमान प्रमाण से भी अथवा इत्यादि से सोनक जी को एक ज्ञान से सर्व ज्ञान होता है ऐसा सामान्य बोध हुआ तो जिस एक के जानने से संसार की हरेक वस्तु का तत्वतः बोध हो जाता है उस वस्तु के विशेष स्वरूप की कामना से वो पूछते हैं ये तो एक जैसा होगा लेकिन खाली वो सामान्य ज्ञान का हेतुभूत प्रमाण बदल जाएगा पहले शिष्ट प्रवाद श्रवण याने शब्द प्रमाण ये सामान्य ज्ञान का कारण बताया शब्द प्रमाण हुई उससे सामान्य ज्ञान हुआ अब अनुमान प्रमाण बता रहे हैं अथवा इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार एक इस प्रतीक के बाद में नौ नंबर पृष्ठ पर उपादनात् कार्यस्य से सत्वाभावात उपादाने ज्ञाते ततः नास्ति इति इति भवति तत्म तत पृथंगना ज्ञात साव्या तद्बला पप्रछ अथवा तो ये नियम है कि उपादान कारण से अलक सत्ता उपादेय की नहीं होती उपादे कहा जाता है कार्य को घट है उपादे और मिट्टी है उपादान मिट्टी घट का उपादान कारण है और घट मिट्टी का उपादे है यानी कार्य है तो उपादानात कार्य उपादान से उपादान कारण से उपादेय की कार्य की यानी उपादेय की पृथक सत्वाभावत यानी अलग सत्ता नहीं होती सत्व शब्द का अर्थ है सत्ता तो उपादान कारण से कार्य अलग नहीं होता है स्वतंत्र सत्ता उसकी नहीं होती मिट्टी की सत्ता से ही घड़ा सत्यवान है सत्तावान है उसमें मिट्टी की सत्ता से अलग सत्ता नहीं है तीनों कालों में उत्पत्ति के समय भी स्थिति के समय भी लय के समय भी घड़े घर, की सत्ता मिट्टी की सत्ता से ही है अलग सत्ता नहीं है ये सामान्य नियम है कोई भी कार्य अपने उपादान कारण की सत्ता से अलग सत्ता वाला नहीं होता है सामान्य नियम हुआ। तो, उपादानात प्रिथक सत्वा भावात। ये है। तो उपादाने ज्ञाते उपाद पृथक सत्वाभा पृथंग सामान्य व्याप्ति तो जब उपादान कारण को कार्य के जान ले तो उस उपादान कारण के जितने भी कार्य हैं वे सबके सब अपने उपादान कारण से अलग ही नहीं स्वतंत्र सत्ता वाले ऐसा ज्ञान होता है ये सामान्य व्याप्ति है तो उपादान को जानने से उपादान से अलग सत्ता वाला कोई भी कार्य नहीं है इसलिए तत्वतः कार्य उपादान रूप ही है ये निश्चय होता है और ये जो निश्चय है इसी निश्चय के बल से ये हुआ अनुमान प्रमाण के आधार पर जैसे मिट्टी की सत्ता से अलग सत्ता घड़े की नहीं है वो मिट्टी रूप ही है तीनों कालों में ऐसे जगत के कार उपादान कारणभूत परमात्मा से यह जगत अलग है नहीं परमात्मा जगत का उपादान कारण है जगत परमात्मा का उपादे है कार्य है तो जगत रूपी कार्य की अपने उपादान कारणभूत परमात्मा की सत्ता से अलग सत्ता न होने से जगत के उपादान कारण को जानने से तत्वतः जगत जाना जाएगा कार्य का तत्व होता है तत्व कहा जाता है यथार्थ स्वरूप को अबाधित स्वरूप को तो कार्य कार्यात्मक स्वरूप का तो बाद होता है और उसके उपादान कारण का बाद नहीं होता अतात्विक स्वरूप है रज्जू का सर्पादी और सर्पादी का तात्विक स्वरूप है रज्जू वह व्यवहार अवस्था में बाधित नहीं होती रजत सुक्तिका का का अतात्विक स्वरूप है और रजत का तात्विक स्वरूप है सुक्तिका सिंह ऐसे परमात्मा का अतात्विक स्वरूप जगत है और जगत का तात्विक स्वरूप है परमात्मा तो परमात्मा रूपी कार्य का तात्विक स्वरूप हुआ होता है उसका उपादान कारण तो जगत का उपादान कारण परमात्मा होने से परमात्मा को माना जाएगा जगत का तात्विक स्वरूप और उस जगत के उपादान कारण परमात्मा को जान लिया तो फिर ये सब कुछ जाना जाएगा तत्वत उससे अलग न होने से ये जो अनुमान है घट मृतिका के दृष्टांत से ये जगत के सामान्य स्वरूप का ज्ञान उपादान कारण का ज्ञान सामान्य ज्ञान इस व्याप्ति के आधार पर कहते तदब बलात् यानी अनुमान बलात व सामान्य ज्ञानम वो सामान्य ज्ञान हुआ और फिर विशेष स्वरूप की जिज्ञासा से पप्रछ पूछा सोनक जी ने इसे अथवा इत्यादि से कहा जा रहा है तो अथवा लोक सामान्य दृष्टिया ज्ञातव पप्रच्छ लोक सामान्य दृष्टि है यही व्याप्ति उपादान कारण से कार्य की पृथक सत्ता न होने से उपादान कारण को जानने से उपा आ, उपादे उपादान से अनतिरिक्त हैं इस रूप से जानना ये है लोक सामान्य दृष्टि और इस लोक सामान्य दृष्टि से ज्ञातव यानी अनुमान प्रमाण से ही जान करके सामान्य रूप से जान लिया कि जगत का भी कोई न कोई तात्विक स्वरूप है वह तात्विक स्वरूप परमात्मा ही है या और कोई है ये निश्चय नहीं है उसका निश्चय करने के लिए सौनक जी से सौनक जी ने अंगिराजी से पूछा तो दृष्टिया ज्ञातव पप्रच्छ तो ये उपादान कारण से उपादेय की अलग सत्ता नहीं होती इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है लोके इत्यादि तो संतिलोके सुवर्णादि सकल भेद सुवर्णादि सुवर्णत्वादि एकत्व विज्ञाने न विज्ञा माना लौकिक तो लोक दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए कहा कि लौकिक जो जन है अनुमान प्रमाण से व्याप्ति के आधार पर यह जान लेते हैं कि लोक में ऐसे सुवर्णादि शकल भेद हैं शकल यानी खंड शकल का अर्थ होता है खंड टुकड़े स्वर्ण एक तत्व है और उस स्वर्ण तत्व से बने हुए जो आभूषण है कुंडलादि उन कुंडलादि आभूषणों को कहा जाएगा सुवर्णादि सकल विशेष सकल विशेष यानी टुकड़े विशेष और ये ऐसे सुवर्णत्व आदि एकत्व विज्ञाने न विज्ञा माना लौकिक संति तो उनका उपादान कारणभूत जो सुवर्ण है उस सुवर्णत्वन रूपेण जब जान लेते हैं तो ये कुंडलादि जो सुवर्णादि सकल विशेष है ये सुवर्ण से अलग नहीं होते सुवर्णत्व रूपेण ज्ञाति ज्ञात ही होते हैं उनके उपादान कारण का ज्ञान होने से वे अज्ञात नहीं रहते जाने जाते हैं ऐसे ही ये जो जगत के पृथ्वी आदि कार्य विशेष हैं जगत में और वह कार्य विशेष उसके उपादान कारण भूत जो तत्व हैं ब्रह्म उसको जानने से उससे अलग नहीं रहेंगे तो उसका कारण एक है वस्थ वो जो सुवर्णतत्व स्थानीय जगत का कारण है वह कौन है इस जिज्ञासा से कस्मिन्न भगवो विज्ञाते सर्व इधम विज्ञातम भवति ये प्रश्न है तो सांख्य तो कहेंगे प्रधान है तो वैशेषिक कहेंगे परमाणु है ऐसे कहीं एक आएंगे उत्तर देने के लिए लेकिन सांख्यादि के द्वारा प्रदर्शित जगत के कारण के रूप में जो प्रधान आदि हैं उनको जानने से सबका ज्ञान नहीं हो पाता क्योंकि सांख्यादि ही स्वीकार करते हैं वे जगत के कारण के रूप में जिन प्रधान आदियों को स्वीकार करते हैं उनसे पुरुष अलग है आत्मा अलग है प्रधानादि से वो प्रधानादि का कार्य भी नहीं है और प्रधानादि रूप भी नहीं है तो फिर प्रधानादि को जानने से प्रधानादि का तथा उनके कारणभूत महदादि का तो कार्यभूत महदादि का तो ज्ञान होगा पुरुष का ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान सिद्ध नहीं हो पाएगा और वेदांत बताता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म तजानी थी <coughs> ब्रह्म से ही ये जगत उत्पन्न हुआ है ब्रह्म में स्थित है ब्रह्म में लीन होता है इसलिए ये सब कुछ ब्रह्म है और उस ब्रह्म को जान ले दी ब्रह्म जगत का कारण है तो फिर उस ब्रह्म से अलग ब्रह्म का कार्यभूत आकाशादि जगत भी नहीं है कार्य अपने कारण से अलग सत्ता वाला नहीं होता तो ब्रह्म को जानने से आकाश आदि जगत भी जाना जाएगा और ज्ञाता जो जीव है, वो भी इत्यादि वाक्य के अनुसार ब्रह्मरूप ही है वो तो खाली प्रकृति के परिणाम भूत कार्यक्रम संघात के साथ ब्रह्म का ही आविद्यक संश्लेष हो गया तो संसारी सा बना ब्रह्म ही और जब इनका बाद होगा और ब्रह्म का इनसे संसर्ग अध्यास निवृत्त होगा तो ब्रह्म ही है आविद्या के परिणाम भूत कार्यक्रम संघास से संश्लिष्ट ब्रह्म ही तो जीव है और जीव ब्रह्म है चेतन का नाम है ब्रह्म ब्रह्म का का चेतन का नाम है जीव तो खाली कार्यक्रम संघात के साथ संश्लेष मात्र जब तक बुद्धि में बना रहता है तब तक ही जीव भाव हाँ है और वह कार्य बुद्धिस्त कार्यक्रम संघात के साथ चेतन का संशलेष निवृत्त हो जाए बाधित हो जाए तो चेतन ब्रह्म से अलग ही नहीं ब्रह्म ही है तो आत्मा भी ब्रह्म है जगत भी ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म ही है तो ब्रह्म को जान ले तो फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा और जो बीच में कारण उपाधि है अव्याकृत वह कारण अनुरूपे ब्रह्म में कल्पित है यानी ब्रह्म में अध्यस्त है तो अध्यस्त की अधिष्ठान से अलग सत्ता नहीं होती इसलिए अव्याकृत तो ब्रह्म का कार्य न होने पर भी आकाशादी तो माना जाएगा ब्रह्म का विवर्त कार्य और जीव को भी ब्रह्म रूप ही माना जाएगा कार्यक्रम संज्ञा से असंश्लिष्ट जीव को लेकिन अविद्या को अव्याकृत को वो तो ब्रह्म का कार्य नहीं है इसलिए कारण के ज्ञान से अव्याकृत का ज्ञान होगा ऐसा तो नहीं होगा तो अव्याकृत अलग रहेगा लेकिन वेदांत सिद्धांत के अनुसार अव्याकृत जो मूल अविद्या है वह भी ब्रह्म में कल्पित है अध्यस्त है और अध्यस्त की की सत्ता से अलग सत्ता नहीं हुआ करती इसलिए ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता उसकी नहीं है जैसे ही ब्रह्म का बोध होगा अधिष्ठान का ज्ञान होगा तो सबसे पहले उसी पर प्रहार होगा ब्रह्म साक्षात्कार और अव्याकृत शब्द तो आभाना पादक आवरण की निवृत्ति आभानापादक आवरण कहो या अव्यात कहो इसकी निवृत्ति हो जाती है ना इसलिए वो अविद्या ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म से अलग नहीं है उसका भी तात्विक स्वरूप ब्रह्म ही है इस रूप से जानी जाती है हाँ। वो वो भी ब्रह्म में कल्पित है। जैसे कार्य कल्पित है वो कारण भी कार्य कारण उभय में कल्पित है अविदित भी, भी दोनों भी ब्रह्म में कल्पित है यह गीता के पंद्रहवे अध्याय का अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष है कारण उपाधि अव्याकृत और क्षर पुरुष है कार्य आकाश आदि ये दोनों के दोनों पुरुषोत्तम में कल्पित है इसलिए पुरुषोत्तम को जान लिया तो गीता के पंद्रह व्याध्याय का अंतिम श्लोक बताता है ये तद बुद्धवा बुद्धिमानस्यात्त कृत्यश्च भारत वो कृतार्थ हो जाता है कुछ भी जानना फिर उसे बाकी नहीं रहता थोड़ा भी जानना बाकी रह गया तो अकृतार्थ माना जाएगा सब कुछ जाना जाता है तो उस दृष्टि से यहां पर कहा कि संति लोके सुवर्णादि सकल भेदा सुवर्णवादि एकत्व विज्ञान विज्ञा मना लौकिक आगे हैं तथा किन्नु अस्ति दृष्टांत को बता करके अब दार्टान्त को बताया जा रहा है की तथा किन्नु अस्ति सर्वस्य जगत भेदस्य किन्नुअस्ती जगदेदेक यद विज्ञाते भवति इति क्या ऐसा कोई का याने सर्वस्य जगत भेदस्य तो ये जो कार्य विशेष हैं जगत में प्रतीयमान आकाशादी उनको कहा जाएगा जगत भेद सुवर्ण शक्ल स्थानीय उन सब का एकम कारण अस्थिकारे आकाशादी जग, कार्य विशेषों का एक कोई कारण है एकस्मिन् विज्ञाते ये विज्ञातेज्ञात यदि यद अर्थ में यथ तो यस्मिन् विज्ञा, एकस्मिन् विज्ञाते जिस एक के जानने से जिसके जाने सेज्ञात ये कार्य कार्यकारणात्मक संपूर्ण प्रपंच जाना जा ऐसा कोई आकाशादि जगत का कोई एक कारण है ये प्रश्न है सोनक जी का अंगिराजी के प्रति अब ननु अविदिते ही कस्मिन इति इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका को देखिए अथवा इत्यादि के बाद टीका है प्रश्नाक्षर आंजस्यम आक्षिप्य प्रश्नाक्षर अविदि आंजस्य का अर्थ है अनुरूप्य ये जो कस्मु भगो विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति ये जो प्रश्न है सप्तम्यंत कस्मिन शब्द से प्रारंभ हुआ इस पर आक्षेप करके अर्थ पर नहीं अक्षरों पर आक्षेप करके यानी सप्तमेंत कस्मिन शब्द से प्रश्न के आरंभ पर आक्षेप करके उसका समाधान किया जा रहा है। आक्षेपकर्ता का अभिप्राय है कि किम तत्व ऐसे प्रथमांत किम शब्द से प्रश्न का आरंभ होना चाहिए सप्तमेंत कस्मिन शब्द से नहीं सप्तम्यंत कस्मिन शब्द से आरंभ होता है जब वस्तु का अस्तित्व निश्चित हो तब सप्तमयंत से आरंभ होता है कश्मऐ से और अस्तित्व का भी निश्चय न हो तो प्रथमांत किम शब्द से प्रश्न आरंभ होना चाहिए ये पक्षी ध्यान में रख करके सप्तम्त कस्मिन शब्द से जो सोनक जी ने प्रश्न किया है इन अक्षरों पर आक्षेप करके फिर सिद्धांति के द्वारा समाधान किया जा रहा है पूर्व के द्वारा आक्षेप सिद्धांति के द्वारा समाधान तो ये लिखते हैं प्रश्नाक्षर आंजस्यम आक्षेप्य आंद शब्द का आठ नंबर में टिप्पणी कार ने अर्थ किया अनुरूपयम ये जो अक्षर हैं वह अनुरूप है प्रश्नवाक्य में प्रयुक्त अक्षरों के अनुरूपता का आक्षेप करके समाधान किया जा रहा ननु, इत, ननु अविदित इत्यादि से भाष्य में देखिए नु अविदित ही कस्मिन प्रश्नो अनुपपन्नः आविदित शब्द का अर्थ है जिस वस्तु के सत्ता का अभी निश्चय नहीं है अनिश्चित सत्ता वाली वस्तु अभी सत्व जिसका निश्चित नहीं हुआ है इसलिए तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं अनिश्चित अस्तित्वे अस्तित्व अविदिते का अर्थ है अभी अस्तित्व का निर्धारण नहीं हुआ है तो अस्तित्व का निर्धारण न होने पर अविदिते का अर्थ है कस्मिन इति प्रश्नो अनुपन्न कस्मिन ऐसा सप्तम्यंत किम शब्द से प्रश्न का प्रारंभ अनुचित है अनुपपन्न का अर्थ है अयुक्त है अनुचित है गलत है यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय तो फिर पूर्व पक्षी से पूछा जाएगा कि अस्तित्व का निश्चय न होने पर सप्तम अंत से प्रश्न का आरंभ करना गलत है यदि तो सही क्या है अस्तित्व निश, का निश्चय न होने पर जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है उस वस्तु विषय प्रश्न कैसे किया जाएगा ये पूर्व पक्षी को पूछेंगे ना तो पूर्व पक्षी कहते हैं ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि किम इति तदा प्रश्नो युक्त तदा यानी अस्तित्व का अनिर्धारण होने पर तदा निकलेगा अस्तित्व अनिश्चित होने पर तो ऐसा ये करना चाहिए किम अस्तित्व वह क्या वह है पदार्थ जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है समस्त जगत भेद का कारण भूत वह पदार्थ है क्या ऐसा प्रश्न होना चाहिए ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि किम अस्तित्व इति तदा प्रश्नो युक्त अस्तित्व का अनिर्धारण होने पर क्या वह वस्तु है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है ऐसा प्रश्न होना चाहिए किम अस्तित्व सर्वम सर्वईद विज्ञातम भवति ऐसा सौनक जी को प्रश्न करना चाहिए था न कि कस्मिन विज्ञाते सर्वम सर्विदम विज्ञातम भवति ये प्रश्न नहीं पूर्व पक्षी ने कहा अभी पूर्व पक्ष का ही चल रहा है कि सिद्धे ही अस्तित्वे कस्मिन सियात जब जिस वस्तु को जानना चाहते हैं उस वस्तु का अस्तित्व निश्चित हो तब तो कस्मिन ऐसा प्रश्न बन जाता है और यथा जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं सप्तम्यंत किम शब्द से प्रश्न उचित वहां पर होता है जहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण से आधारभूत वस्तु दिख रही है तो कस्मिन यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है उदाहरण के लिए कहा जा रहा है कि यथा कस्मिन निधेयम इति, तो प्रत्यक्ष आंख है प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है तो नेत्र इंद्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जा रहा है कि कई एक पात्र रखे हुए हैं सामने और सा, दूसरा कोई व्यक्ति आकर के पूछ रहा है मान लो दूध ही देने वाला आया है और वो दूध माफ करके दे देगा सामने वाले को रोजा ही देता है तो तो चार पांच पात्र दिख रहे हैं वहां पर रखे हुए और एक लीटर दूध देना है रोजे ही देता है तो वो पूछ रहा है कि यहाँ चार पांच पात्र हैं इनमें से किस पात्र में दूध डालूं दूध रखूं कस्मिन निधेयम दुग्धम मया मेरे मैं आ आपको जो दूध देना है वो कौन से पात्र में रखूं? रखू नहीं सामने ना तो। जब सामने कुछ भी ना हो तो, तो, तो फिर ऐसा प्रश्न करना पड़ेगा किमतत यस्मिन दुग्धम निधेयम हाँ फिर किमतत लगाना पड़ेगा वो कौन सा पात्र है जिसमें ये दूध डालना है और यदि दो चार पात्र उसके सामने हैं तो वो पूछेगा कि किस में रखू मैं तो कस्मिन निधेयम ये यहाँ पर चार पात्र हैं इसमें से आपको एक लीटर दूध देना है वो किस में डालू मैं ऐसा सामने जिन पात्रों में रखना है वे पात्र सामने दिख रहे हैं निश्चित है उनका अस्तित्व तो वो फिर कश्मीन सप्तम अंत से प्रश्न उत्पन्न होता है। उचित माना जाता है और जब सामने एक भी ना हो तो वो कौन सा पात्र है जिसमें दूध रखना है ऐसा किम शब्द से प्रश्न शुरू करना पड़ेगा किम तत्पात्र दुग्धम निधेयम्, वो कौन सा पात्र है जिसमें दूध रखना है बताओ तो सिद्धे ही अस्तित्व सिद्धे का अर्थ है निश्चित है अस्तित्व निश्चित हो जाने पर कस्मिन इति प्रश्नो उपपन्न ऐसा समझना उपपन्न स तो कस्मिन ये सप्तम अंत्य से प्रश्न उपन्न हो जाता है यथा कस्मिन निधेय सामने प्रत्यक्ष प्रमाण से देख रहा है अनेक पात्र तो ये पूछा जा सकता है कि किस में डालूं? इति यानी ये आक्षेप हुआ आक्षेप के समाप्ति का द्योतक है इति शब्द यहां तक आक्षेप है ननु से लेकर के ननु से लेकर के यहां तक के ग्रंथ से पूर्व पक्षी ने ये बताया कि सौनक के द्वारा कस्मिन विज्ञाते सर्व इधम विज्ञातम भवति यह जो प्रश्न किया गया यह गलत किया गया कित विज्ञाते ऐसा प्रश्न होना चाहिए था अक्षरों पर आक्षेप है तो अब न इत्यादि से समाधान किया जा रहा है तो समाधान भाष्य है न अक्षर बाहुल्यात आयास भी प्रश्न संभवत तेवा कस्मिन विज्ञाते सरोवित सैत कत यानी आक्षेप उचित नहीं है ये प्रश्न अनुपपन्न नहीं है सौनक का प्रश्न अनुपपन्न नहीं है ये न का अर्थ निकलेगा उपपन्न ही है उचित ही प्रश्न है कैसे उचित हैं तो कहते इसलिए कि जैसा आप कह रहे हो ऐसा यदि प्रश्न करेंगे किम तत्म विज्ञाते सर्व इदम विज्ञातम भवती ऐसा प्रश्न करेंगे तो अक्षर अधिक हो जाते हैं किम इत्यादि और एक अलग वाक्य बनाना पड़ता है ना न किम तदवस्तु किन् तदवस्तु विज्ञाते सर्व इधम विज्ञातम भवति में एक वाक्य ज्यादा हो रहा है और अक्षर अधिक ना हो अक्षर अधिक हैं तो बोलना भी अधिक पड़ेगा अधिक आयास करना पड़ेगा बोलने के लिए तो अक्षर अधिक हो रहे हैं और आयास भीरु है सोनक जी बहुत संक्षेप में बोलते हैं क्योंकि अट्ठासी हजार विद्यार्थियों को संभालना होता है ना उनको और सबको यदि बहुत ज्यादा ज्यादा शब्दों में समझाना पड़े थोड़े थोड़े शब्द प्रयोग से न समझ पाए तो कितना सब यह करना पड़ेगा इसलिए उनको आदत पड़ी है संक्षिप्त में बोलने की सूत्रात्मक वाक्य बोलने की वैसा ही यहां आकर के कश्मनु ऐसा जिस प्रश्न में अल्प शब्द प्रयोग हो ऐसा बोलने की आदत है उनको तो ऐसा ही प्रश्न यहां पर किया वो उचित है तो अक्षर बाहुल्यात यानी आपके प्रकार के अनुसार प्रश्न करेंगे तो उसमें अधिक अक्षरों का प्रयोग करना पड़ेगा एक हेतु और ये जो है आयास भीरू है सोनक जी ज्यादा शब्द प्रयोग करेंगे ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा बोलने के लिए और ज्यादा बोलना उन्हें पसंद नहीं है कम से कम आयास से अधिक से अधिक कार्य सफल हो ये आदत है उनकी किसी को व्यर्थ प्रयास करने की ज्यादा आदत होती है और कोई कोई अल्प प्रयास से ही अधिक कार्य संपन्न कर लेता है उनमें से हैं सोनक जी इसलिए आयास भी है व्यर्थ का प्रयास नहीं करना चाहते इसलिए प्रश्न संभव इसलिए प्रश्न ये आ, संभव हो जाता है क्रियापद के साथ यवकार लगता है ना तो सुनिश्चितता बताता है दृढ़ता आ जाती है क्रियापद के साथ यवकार के जुड़ने से यानी प्रश्न उचित ही है उचित है ही यह अर्थ निकलेगा कौन सा प्रश्न तो कस्मिन विज्ञाते सर्वित सी किसके जानने से सर्वित होता है यह प्रश्न उचित ही है इसमें कोई गलत नहीं है सात नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार प्रश्न के औचित्य को सिद्ध करने वाले सिद्धांति के वाक्य का अभिप्राय स्पष्ट भीप्रास्पर्ता है अश्न गर्भत्व जो सौनक जी के द्वारा वर्तमान में प्रश्न किया गया है भगो विज्ञाते भवति य प्रश्न इसे अश्पी प्रश्न शब्द से लीजिए और इस यह प्रश्न भी अस्तित्व अस्तित्व प्रश्न गर्भ है यानी इसके गर्भ में भी अस्तित्व विषयक प्रश्न विद्यमान है गर्भ में यानी इस प्रश्न के अंदर तो ये प्रश्न अस्तित्व विषयक प्रश्न को अपने में समाया हुआ है इसलिए यह प्रश्न उचित है संभव है तो इस प्रकार तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न होती है चतुर्थ प्रश्न मंत्र है इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल